राश्ट्री शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत की केंद्री शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान की रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुते दुतिय भाशा के रूप में हिंदी शिक्षन के लिए कारिक्रम एक और एक ग्या रहा। तो एक जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था उस पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था घोंसला यानी बसा उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी कुछ दिनों के बाद चिडिया ने अंडे दिये। चिडिया उन अंडों की बहुत देख भाल करती थी। उसी जंगल में एक हाथी भी रहता था। उसे अपनी शक्ती का बहुत अहंकार था। वो सब जानवरों को बहुत तंग करता था कभी किसी खरगोश को सूंढ से पकड़कर फेंक देता तो कभी किसी हिरण को पैर के नीचे दबा देता कभी सूंढ में पानी भरकर जानवरों पर जोर से पानी छोड़ देता तो कभी किसी धूल के ठेर पर जोर से फूख मार कर आसपास के जानवरों की आँखों में धूल डाल देता जंगल के सब छोटे बड़े जानवर उससे परिशान थे सब उसे देख कर इधर उधर छिप जाते थे एक दिन वो हाथी झूमता गाता आ रहा था मैं, मैं जंगल का दादा हूं मैं जंगल का दादा हूं मैं जंगल का दादा हूं सोरो जंगल मेरा जंगल मैं जंगल का दादा हूं मैं जंगल का दादा हूं सारा जंगल मेरा जंगल मैं जंगल का दादा हूं जब हाथी आया तो उसने देखा बरगद के पेड़ पर छोटी चिड़िया अपने घूसले में बैठी है बस फिर क्या था उसे शरारत सूझी वो जोर-जोर से उस पेड़ से अपना शरीर रगड़ने लगा हाथी दादा हाथी दादा इस पेड़ से अपना शरीर मत रगड़ो तुम्हारे शरीर रगड़ने से पेड़ हिलता है पेड़ हिलेगा तो मेरा घोंसला गिर जाएगा मेरे अंडे टूट जाएंगे हाथी दादा मान जाओ इस पेड़ से अपना शरीर मत रगड़ो हाथी दादा घोंसला गिर जाएगा तो गिर जाने दो मैं क्या करूं मैं तो शरीर रगडूंगा हाती दादा तुम किसी दूसरी पेड़ से भी तो अपना शरीर रगड़ सकते हो इस पेड़ को छोड़ दो नहीं तो नहीं तो मेरे अंडे टूट जाएंगे हाती दादा नहीं मैं इसी पेड़ से शरीर रगडूंगा <laughs> तुम अपना घोंसला दूसरे पेड़ पर ले जाओ हाथी दादा अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं <laughs> अभी इस घोंसले को कैसे उठाऊंगी घोंसला गिर गया तो मेरे अंडे टूट जाएंगे अंडे टूटते हैं तो टूटने तो मैं तो शरीर रगड़ूंगा हाथी दादा मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं ये पैर मत लो हाथी दादा हाथी दादा अहंकारी हाथी नहीं माना उसने पेड़ की शाखा तोड़ दी चिडिया का खोंसला नीचे गिर गया, सारे अंडे तूट गये, चिडिया रोने लगी, खमंडी हाथी मजे से जोमता हुआ वहां से चला गया, तभी एक कट फोडवा वहां आया, कट फोडवा चिडिया का मित्र था, चिड़िया को रोता देख वो बोला चिड़िया बहन तुम रो क्यों रही हो हते दादा आया था पेड़ को झुल आया था टूटी शाखा गिरा घोंसला टूट गए अंडे सब मेरे अंडे सब मेरे आ, आ, अच्छा बेहन रो मत रो मत चुप हो जाव चुप हो जाव मेरी चोंच बहुत तीखी है मैं पेड़ को फोड़ कर तुम्हारे लिए अच्छा सा घोसला बना दूगा नहीं कट फोड़ भाईया घोसला तुम्हें खुद ही बना लूगी लेकिन हाथी ने फिर तोड़ दिया तो हां यह बात तो है हमें इस अहंकारी हाथी को ही दंड देना चाहिए वह सभी जानवरों को ऐसे ही तंग करता है लेकिन हाथी तो बहुत शक्तिशाली है तो क्या हुआ हम मिलकर उसको दंड दे सकते हैं मेरी एक मित्र है मधुमक्खी मैं उसके पास जाऊँगा मधुमक्खी वो क्या करेगी वो वो बहुत अच्छा गाती है वो हमारी सहायता करेगी अच्छा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ हां हां चलो मधुमक्खी कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल देगी आओ चलते हैं अच्छा आओ, चलो दोनों उड़ते हुए फूलों के एक बाग में पहुचे, मधु मक्खी एक फूल पर बैठी थी, चिडिया और कटफोडवा, दोनों मधु मक्खी के पास गए, तो मधु मक्खी बोली, अरे आओ कटफोडवे भाईया, बहुत दिनों के बाद आये हो, तुम्हारे साथ ये कौन है? मदू मक्खी बेहन ये मेरी मित्र चिडिया है लेकिन चिडिया बेहन तुम रो क्यों रही हो हाती दादा आया था पेड को खूब हिलाया था तूटी शाखा गिरा खोसला तूट कर अंडे सब मेरे तूट गए अंडे सब मेरे मदू मखी बेहन हम उस हाथी को दंड देना चाहते हैं हाँ हाँ ऐसे घमंडी हाथी को तो अवश्य दंड मिलना चाहिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ पास के पोखर में मेरा एक मित्र मेंढग रहता है हम सब मिलकर उसके पास चलते हैं, वो भी हमारी मदद करेगा, तीनों उड़ते हुए पोखर के पास पहुचे, मेंड़क पोखर के किनारे बैठा था, ओ, आ, ओ, ओ, ओ, मेंड़क भाई, मेंड़क भाई, हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है, हाँ, हाँ, मधु मक्खी बेहन, कहो, क्या बात है मेनक भाई यह है कट फोडवा और यह है चिडिया लेकिन चिडिया बेहन तुम रो क्यों रही हो मेनक भाई हाती दादा आया था पेड को खुब हिलाया था तूटी शाखा गिरा खोसला तूट कर अंडे सब मेरे टूट गए अंडे सब मेरे ऐसे अहंकारी हाथी को तो अवश्य ही दंड देना चाहिए लेकिन हम छोटे-छोटे भला क्या कर सकते हैं हाथी तो बहुत शक्तिशाली है शक्तिशाली है तो क्या हुआ अरे हम सब मिलकर उसे दंड दे सकते हैं हम्म पहरो मुझे सोचने दो हम्म उ आ, आ हां उस हाथी को दंड देने का उपाय मैंने सोच लिया है सच हा हा आ, बताओ हम हाथी को कैसे दंड दे सकते हैं तो ध्यान से सुनो सबसे पहले मधु मख्षी हाथी के पास जाएगी वो बहुत अच्छा गाती है क्यों मधु मख्षी बेहन <laughs> जब हाथी खुश होकर जूमने लगेगा तो आखे बंद कर लेगा कट फोड़वा उसके पास जाकर उसकी आखे फोड़ देगा <laughs> हाँ, हाँ, मेरी चौच बहुत ती हो सुनो तो सही जब हाथी अंधा हो जाएगा तो वो पानी के लिए इधर उधर दोड़ेगा उस समय मैं एक बड़े गड़े के पास बैठ कर तर तर करूँगा हाथी मेरी आवाज सुनकर वहां आएगा वो समझेगा पानी यहीं कहीं पास में है वो पोखर समझ कर वहां आएगा और बस गड़े में गिर जाएगा <laughs> सच फिर तो अहंकारी हाथी उस गड़े से बाहर निकल ही नहीं सकेगा और क्या ऐसे दुष्ट हाथी को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए चिड़िया बहन बस अब रोना मत हम सब मिलकर अहंक्ारी हाथी को धन्ड देंगे अच्छा मीत्रों अब सब तयार हो जाओ मैं उस अहंकारी हाथी को ढूढने जा रही हूं हाँ हाँ हाँ।, हाँ हाँ हाँ हम भी चलते हैं चारों मित्र चल दिये कुछ ही दूर उन्हे खाथी दिखाई दिया चिडिया फुर उ और एक पेड़ पर जाकर बैठ गई मीनधक एक बड़े से गड़े के किनारे बैठ गया कट फोड़वा भी वहीं कहीं छिप गया में मधुमक्खी प्यारी में मधुमक्खी न्यारी मधुमक्खी प्यारी मैं मधुमक्खी न्यारी फूल फूल पर जाकर रस इकट्ठा करती फूल फूल पर जा मधुमक्खी का गाना सुनकर हाथी खुश हो गया दोनों आंखें बंद करके झूमने लगा बस फिर क्या था गट फोड़वे ने मौका देखकर हाथी की आंखों में चोंच मारती खड़क आ हाथी अंधा हो गया तभी मेंढक ने भी टर तर, टर तर, टराना शुरू कर दिया हाथी पानी पानी पानी करता आवाज की दिशा में दौड़ा और ये क्या हाथी तो गड्ढे में फंस गया था तो दोस्तों इस तरह दुष्ट हाथी को दंड देकर चारों मित्र बहुत खुश हुए और चारों मित्र ही क्यों जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए क्योंकि दुष्ट हाथी को अपनी गलती का दंड मिल चुका था एक और एक क्या है अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख शशिभूषण शलक कलाकार दीननाथ सोमनाथ नागर सुचित्रा गुप्ता कुक्कुमाथुर पवन कौशिक और सुषमा कौशिक संगीत काजल घोष ध्वनिंकन maitrey द्विवेदी निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम